करके यह कर लेना चाहिए के निर्धारण में पर्याप्त बल लगाना पड़ता है पर्याप्त समय भी लगाना पड़ता है अल्प परिश्रम से अल्प काल में यह निर्णय नहीं होता चारी गण क्या अनुभव करते हैं क्या ऐसा है या नहीं है आप क्या अनुभव करते हैं एक तो यह निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक है कि मनुष्य मात्र का मुख्य प्रयोजन ईश्वर प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति करना करवाना है इस निर्धारण में इस अंतिम निर्णय तक पहुंचने में पर्याप्त समय बहुत परिश्रम करना पड़ता है यद्यपि साधारणतया वेद के मानने वाले पढ़ने पढ़ाने वाले दर्शन उपनिषदों को एक आदर्श ग्रंथ मान के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग इस बात को कहते हैं लिखते भी हैं उपदेश भी देते हैं परंतु परीक्षण से ये पता चलता है कि इतने लोगों में प्रायः एकाध व्यक्ति कोई एक दो व्यक्ति जैसे मिलता हो ये तो अलग बात है तो इतने पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों में वो कितने हैं इस बात का निर्णय कर और फिर उसकी पूर्ति के लिए प्रयासशील नहीं देखे जाते आप कभी यह अनुभव होगा या नहीं यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी को दस पंद्रह बीस पचास वर्ष में भी नहीं कर सकेंगे कि ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना ही मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन है समझ में आ गया क्या नहीं कर सकेंगे आप विशेष दिया आपने परिश्रम नहीं किया इसके लिए और विशेष समय नहीं लगाया आपने इसके लिए तो आप निश्चित नहीं न सकेगे कि मनुष्य मात्र का मुख्य प्रयोजन ईश्वर है सब इसका कर सकते हैं इदा निरीक्षणते है देखके है जा मेरा अध्ययन है मे बुद्धि मुझे इतने काल मे पचास वर्षो या कि कोई मान के चलो मलो लगभीजे दश व्यक्ति अथवा पाच व्यक्ति भी अब तक ऐसे दिखाई नहीं दिए में कितने अबे दिखा नयेट् मित्र निश्चितरूपेण नहीं मत बन चुका हो और निर्धारित करके प्रयासशील हो प्रयोजन के लगे हे हो इ अभा मेरि बुद्धि जिको मया उ चर्चा कता ह ट में कितने हैं या मैं नहीं पहचान पाया उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहता कब कब कैसे कैसे मैं सोचता आया आज भी मैं सोचता विचारता हूं इन विषयों को और अपने स्तर का अध्ययन करता हूं तो कितना बल कितनी सावधानी कितनी गवेशा इसके लिए करनी पड़ती है बहुत अधिक यहां से व्यक्ति जो है विचलित होता है अर्थात वह ईश्वर प्राप्ति करना कराना मुख्य प्रयोजन निर्धारित करने में विफल हो जाता नहीं कर पाता उसका मुख्य प्रयोजन ईश्वरप्राप्ति नेखा जाता क्या अनुभव एका विद्यार्थी मले ये एक अलग बा है अभा न हो प्राय नेखा जाता आपका क्या अनुभव आप है आपविद्याले या गुरुकुलो मे भी पढ़े आकाभव है यानी जीवन किस विषय में भी आपका अनुभव होगा या नहीं है मैं आपसे पूछूं विद्यार्थियों से केवल कि आप ये बतलाएं कि आप क्या अभी यहां पहुंच गए हैं अथवा नहीं पहुंचे हैं कि निश्चित रूपेण ईश्वर साक्षात्कार करना और करवाना ही मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन है अन्य नहीं आप बताएंगे कि कौन कौन पहुंचे या कोई भी नहीं पहुंचा जो पहुंचने वाले बताओ आप आप दो जने और शेष जो नहीं पहुंचे वो बताओ अच्छा दो ने यह स्वीकार किया है अब और थोड़ा सा गहराई से देखिए दो ने जो स्वीकार किया है वो अपना ज्ञान है उनका कि अपने ज्ञान के अनुसार वो निर्धारित कर चुके कि हमने मुख्य लक्ष्य बना लिया है इसके लि में आप और में जाएंगे और गंभीरता से देखेंगे ना जिने स्वीकार ज्ञान भूल र ग्यास्तव मे मोटे रो ये दिखता किम निर्धारणे है, कि है। हुआकार्थ न आपने जो परीक्षण किया तो ने, आप निर्धारित ने कर चुके हैं मैं उसका इस रूप में निषेध नहीं करता कि आप नहीं कर चुके अर्थात हो सकता है कि आपके विचारने में कुछ न्यूनता रहती हो क्या समझ में आया बात स्पष्ट हुई या नहीं अपने, अपनी बुद्धि से आप निर्धारित कर चुके हैं कि हमारा लक्ष्य बन चुका है पर हो सकता है आप और परीक्षण करें कालांतर में यह प्रतीत हो कि हमारी मान्यता में पूर्णता नहीं थी वास्तव में मोटा रूप था वो यदि हम एक बात को सामने रखकर निर्धारण करने लगे तो एक विद्यार्थी जो विद्या पढ़ता है वह विद्यार्थी बुद्धिमान है परिश्रमी है, है विद्वान बनना चाहता है उस वो समय मुख्य है अथवा है इसको देखना चाहिए चे ब्रह्मचारी कुछ अनुभव जो विद्या पढना चाता हो विद्याप्राप्ति कुख्यता या ईश्वर्यानो समान रते विद्याप्राप्ति करता ऐसा उसके आप साधन के रूप में मानते हैं परंतु एक होता है कि विद्या तो पढ़ते हैं साधन के रूप में है पर विद्या प्राप्ति गौण है ईश्वर प्राप्त करना मुख्य है ऐसा दिमाग काम करता है बार बार ये नहीं देखना चाहिए अब एक दूसरी दृष्टि से देखना लौक सुख सांसार सुख प्राप्ति उनके साधन प्राप्ति ये मुख्य है व्यक्ति का या याम ईश्वर मुख्य है देखना चाहिए आप और थोड़ा सा या हम उत्तम भोजन स्वादिष्ट भोजनखे खीर हलवा आ समय ह खाते समय उस खीर हलवे जो रस है स्वाद हमारी प्रीति अधिक रहती है या ईश्वर प्राप्ति प्रीति अधिक रहती है बा समी न आई परीक्षण करते हैं हम ये सम क्या दोरा उत्तम स्वादिष्ट खाते समय हम जो रस सुख उपलब्धि है उसमें, उस सुख में अधिक प्रीति प्रेम है हमारा अथवा ईश्वर में अधिक प्रेम है आत्मनिरीक्षण स्पष्ट होगा खाने में जो सुख उपलब्ध हो रहा है या होता है उसमें अधिक प्रीति है अथवा ईश्वर साक्षात्कार करने अथवा ईश्वर उपासना में अधिक प्रीति है अब एक दूसरा दृष्टांत ले सकते हैं जब एक अति सुंदर सौंदर्य परिपूर्ण कोई सुंदर व्यक्ति सामने आता बहु सुन्दर व्यक्ति है सुन्दर मे सुखकी अनुभूति रुचि होती रस आता है उस रूप देखने में अधिक रुचि है या ईश्वर उपसना ईश्वरप्राप्ति हम जो अध्ययन करते हैं तब के देखते हैं अब और दृष्टान्त जिस समय व्यक्ति का सम्मान होता है सम्मान के सम्बन्ध जब ज्यक्ति सोचता विचारता सम्मान की काप्ति जब होती है उस हम देखते हैं कि इस सम्मान में सम्मेचि है सम्मान सम् मिले उभव अधिक रुचि है या ईश्वर की उपसना अधिक रुचि उससे आपको पता चलेगा यह सम्मान का है आप कहीं उपदेश के लिए गए बहुत अच्छा उपदेश आपने दिया गे बहु अपदेश सम्मान मिला धन भी मिला जैसे उस आप जैसम कर सकते हैं ये सम्मान मिला धन मिला धन मध्य मिलाचि है है या आकर्षणी प्राप्ति ईश्वर उपसनामे परीक्षण ऐतार समय ध्ययन परीक्षण व्यक्ति प्रय भूल जाता है दोराव क्या समझ सम आया समय, समय इन इ विषयो का तुलनात्मक अध्ययन परीक्षण भूल जाता है वि को नहीं बना पाता कि अप मेरा सम्मान हो रहा है अब मैं देखता हूं सम्मान में अधिक रुचि है आकर्षण है या ईश्वर उपासना में अधिक रुचि आकर्षण है जैसा आया प्रभाव आया तो उसने स्वीकार कर लिया अच्छा है अच्छा लगता है अब वो ये भूल गया कि ईश्वर में प्रीति कम होगी या नहीं रही ईश्वर को भूल उसके संग्रह में उसके ग्रहण में लग गए से भोजनखाते समय से, से आप समझ सकते हैं एक और स्थिति है कि ह भी रहते हैं जिन में समान जैसे दिखाई देते हैं अर्थात् ईश्वर की में और उस अन्य विषय समान दिखाई समानता दिखा लगभ जैसा उत्तम खाने में जो उसको सुख मिलता उसमें जितनी रुचि आकर्षण ही आकर्षण ईश्वर की उपासना में है लगभग मिलता जुलता जैसे ऐसा भी स्तर होता है और इस स्तर पर भी व्यक्ति यदि रहता है ऐसा मान के चलिए समान स्तर बनाता है दोनों का वह भी ठीक नहीं का स्तर प्रेम का उपासना का अधिक होना चाहिए अन्य वस्तुओं का स्तर प्रीति आकर्षण कम रहना चाहिए जन समुदाय पूरा का पूरा संसार इस विषय में कैसे मानता है कैसे सोचता है ये आप अध्ययन कर सकते हैं निर्धारण में इस निर्णय में उसको कितना समय लगाना पड़ता है कितना परीक्षण करना पड़ता है उस परिश्रम को करना समय लगाना थे या रहते व्यक्ति के उनको हटाना जैसे इंद्रियों का सुख पांचों इंद्रियों का सुख उसका प्रयोजन बना रहता है उस की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयासशील रहता है पांच इंद्रियों के सुख के लिए उस सुख को जो वो प्राप्त करना चाहता है जन्म जन्मांतर की वासना भी है इस जन्म की वासनाएं भी है और उसके अंदर जो आकर्षण है रुचि है प्रेम है राग है उसको वो दूर करना पड़ता है पड़ता है और ईश्वर प्राप्ति से हमको क्या मिलेगा क्या उपलब्धि होगी इस को सिद्ध करना पड़ता है उनमें दोषों को सिद्ध करना पड़ता है आप क्या समझे ईश्वर प्राप्ति को मुख्य प्रयोजन बनाने के लिए कितना समय पर्याप्त समय लगाना पड़ता है कितने वर्ष हो सकते हैं भिन्न भिन्न हो सकते हैं व्यक्ति के कितना विवेचन विचार परीक्षण निरीक्षण करते रहना पड़ता है एक तो ये स्थिति दूसरी बात यह है कि इस स्थिति को बनाने के लिए व्यक्ति को जहां उसका आकर्षण है उसकी रुचि है जैसे पांच इंद्रियों के जो विषय है उसमें आकर्षण है रुचि है उसमें जो रुचि आकर्षण है उसमें दोष सिद्ध करने पड़ती यदि व्यक्ति दोष सिद्ध करना नहीं जानता नहीं समझता तो इस स्थिति को वह उपलब्ध नहीं कर सकता को पढ़ाया जाता है ऊंची ऊंचे उपाधिया वो कर लेते हैं जो भी होता रहता है उसमें प्राय कठिनाइया हमारे सामने न तो इस विषय को माताजी जी पढ़ाती न फिर पिताजी बच्चे को पढ़ाते सिखाते न फिर विद्यालयों में पढ़ाते सिखाते न समाज में इसकी ऐसी चर्चाएं रहती है कि भाई ऐसा करो ऐसा मत करो न राजा इसके लिए कोई बात करता है जो व्यक्ति है वो अपनी से भी बाहर निकल के नहीं सोचता क्या, -क्या कठिनाई हा समने बाल्यावस्था मे माता पाठ न पढाति जी पढा उस्कार बनते समझाया पिताजी बाल्यावस्था म बालको सिखाते समय पिताजी का वी सखाता न आचार्यो आचार्य भी सिखाता मुख्य के चलता हो, सोचता हो, कि धन कमना विविध को प्राप्त करना, भवन बनाना, जो प्रयोजन संसार में, भोजन वस्त्र भास्लि तु चर्चा चलती है भाई ऐसे हम कमाई करेंगे ऐसे वस्त्र मि देगे ऐे भवन मि चिकया सम च विवाह आदि बहु चर्चाए चलती विवाहे कोना चे ये सम चर्चाएोर लेते माता पिता अन्य सम्बन्धी पर ईश्वरप्राप्ति लि प्रयास को योजना यदि सीधाध्यापकजी कु साधनाुचि र अध्यापकजी आगि एक के ऊचे रहे और ऊचा स्तर का कपना ज्ञान बुद्धि रहे समाजि विचार अग्री क्या कथा कितनी दूर चलाया संसार जा जान दूर चला गर याद रखना आप यदि सभी को सी स्तर भिन्नभिन्न स्तर बहु इसकी शाखाए व्यवहार का है विद्या का है उपासना का है, हैनियम का आदि क्षेत्रो में यदि सोचा न जाने बहु अष्ट्रि बहु बाय का निषेध ने स्तरी बा सोचना साक्षात्कार स्तरप्राप्त न सके कर कौन कौन सकते को हो सकते आप भाषा बोलते या लिखते हैं आपने ध्यान नहीं आने ध्यासी भाषा बोलने से योग मे का बाधा जान कल्पना साक्षात्कार प्राप्त नोचना विचारणा सोचते विचारते आता ऐष हो ने सकेत किया मैंने विविध प्रकार के जो बाधक है उनको भी व्यक्ति नहीं समझता नहीं जानता तो उनको दूर नहीं कर पाता दूर नहीं कर पाता तो उसका स्तर ऊंचा नहीं बन पाता अब विराह समादरणीय विद्युतगण ब्रह्मचारीगण उपस्थित सज्जनों माता जी सत्संग में जो एक विषय रखा गया था उससे बहुत संपत्त अधिक संपत्त ये मंत्र जो पढ़ रहे थे ये है क्या समझ में आज कल जो विषय रखा गया था उस विषय से ये बद्ध है है जैसे आपने सुना कि जो व्यक्ति संस्कृत भाषा पढते शब्दार संबन्ध को जानने के जाने प्रयासशील लिए उर प्रयास लगाते और वो जो धर्म नहीं करते इसके साथ क्या था जो जड़ पदार्थ प्रकृति विकृति की उपासना करते हैं और वो ईश्वर को छोड़ देते हैं ये उससे संबद्ध है यानी यहां समझ में ये जो व्यक्ति जो लक्ष्य बनाता है अपना उस समय प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थों को जानना उन्हीं को जानने उन्हीं की प्राप्ति करत करते हो ऐसा मान के चलता है अब अर्तमानकाल पूरा विश्व व्यक्ति को छोड़ दीय इसी स्तर पर सारे भौतिक वैज्ञान सारे का कोई ईश्वर को जानने मानने वाला जान भौतिक वैज्ञानोड दीय धनवन् ऐश्वर्यवान् शक्तिशाली वो इसी स्थिति मे आ प्रवृत्त ही मान के चल रहे हैं कि भौतिक से प्रकृति ज्ञान विज्ञान विकृति के ज्ञान विज्ञान इनके उपयोग से हम समस्त दुखों से छूट जाएंगे और जो है कृतकृत्य आनन्द उपलब्धि ऐसा संसार का स्तर है वर्धमान आपने सुना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे प्रकार से परीक्षा करके यह निर्णय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य मुख्य प्रयोजन स्वयं ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर साक्षात्कार अथवा मोक्ष करना और है और नहीं ये उसको कर लेना चाहिए आपने आपो ने बताया कि ऐसा निर्णय दो ने बताया था या क्या शेष आ, आप में से अभी निर्णय मुख्य न मान पा यदि पूछा जाए कि इसके निर्णय के लिए हमारे पास में कौन से उपाय हैं तो एक एक से हम पूछें आप क्या बताएंगे फिर दौर आता हूं ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना मोक्ष प्राप्ति करना और करवाना यही व्यक्ति के जीवन का मुख्य प्रयोजन है इस निर्धारण के लिए इस निश्चय के लिए आप किन उपायों का प्रयोग करेंगे आप बोलिए इनको पता नहीं हमें मतलब जो चाहिए आप बोलिए एक उपाय हो सकता है कि शब्द प्रमाण पर श्रद्धा उत्पन्न करना आप बोलिए जो आप विद्वान लोग सन्यासी गण हैं शब्द पर आप विश्वास करना हाँ जी ये नई आए क्या जानते हैं या नहीं ऐसा नहीं आए आज हाँ जी धर्मवीर जी बोलेंगे बोल गुरुग्राम स्वभाव को अच्छी प्रकार से जानना हाँ और अपने जीव के स्वभाव को भी जानना प्रकृति के स्वरूप को भी जानना हाँ जी सं ऊंचा बोलो जो सबको चुनाई दे करके देखना कि उससे संसारिक पदार्थोणीस प्राप्ति हा जि प्रत्यक्षि प्रमाणो का सारा लेके निर्धार सकते वेदा बतायने जीवन मे उचा बोलना हा जि बोलो ईश्वर जानके क्या लाभी ईश्वर न जानके क्या हानि हा जि बोलिए्याय अच्छा स्वयं परीक्षा और संसार के कुछ को करके देखना कि इन पदाो को पदार करके मे तृप्ति या यदि पिया था सारे कोना कि ए भाग अस्ति सारो के तु का हा जि मि आप न आनन्द जी ईश्वर प्रणिधान का प्रयत्न निष्क कारण प्रयत्न तो आपने कुछ उपा बे और यदि आपदो दा निर्धारित कसौ